था था, तो पहले क्या थी कि मैं उसमें चुकी थी। आगे नहीं बढ़ते हैं तो फिर दूसरे जाके आई तो गुजराती सोशल क्लब वैसे चल रहा था तो वहां पे काफी साल ट्रैक रही फिर मैंने अपना एक छोटा सा पहले ग्रुप स्टार्ट किया जो हमारा रघुवंशी सोशल क्लब करके तो उसमें स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ पचासी लोग थे जैसे बोलो आप, आ, कि मैंने जो चलो, तो हम कुछ करके हमारा कम्युनिटी के लिए करना चाहना चाहिए तो पहले मैंने उसको सिर्फ छोटे से ग्रुप से स्टार्ट किया फिर बाद में हमें इतना यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो भरत भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे और हरीश पवानी जो है हमारे प्रेसिडेंट है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 तो ऑनलाइन पे हम सब साथ में जुड़े रहते हैं तो काफी है, दिवाली है तो उसके लिए के लिए हम जाते थे तो सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम पहले अभी क्या कोविड के हिसाब से बंद हो गया है तो हम चलो एक्टिव तो रहता ही है तो अभी मे और साथ में जून है साथ में साथ में कीर्तन वगैरह कर रहे हैं और इसी सबसे रहते हैं तो बस यही हमारी इच्छा है साथ में ऐसे आगे बढ़ते रहे और सभी को ये ऑनलाइन तो ऑनलाइन चलो ऐसे भी हम साथ में जुड़ना करके सबके साथ में रह सकते हैं तो यही एक हमारा पर्पज था तो यही है तो चलो हम इसलिए साथ में है मेरे साथ में इसलिए वो आई हुई है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 जी चल तो था जी, था जी था। शिल्पा जी के शिल्पा लिए एक भक्ति सुनाती हूँ जी जी, जी। सुनाइए बहुत अच्छा तेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल के कर गई हो तेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल के कर गई हो मेरे मन को रहा न होश खार में तो जिंदा मर गई हो तेरी मुरली की झनकार पार मेरे दिल के कर गई हो काहे को भी सारा शाम अपना बनाए के जाने नहीं दूंगी शाम बइया छुड़ाए के काहे को भी सारा श्याम अपना बनाए के जाने नहीं दूंगी शाम बइया छुड़ाए के पार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 Just, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे बहुत बहुत यूरेना पहले से भी बहुत अच्छा लगता है तो स्टार्टिंग में जैसे सोशल क्लब से ही, मेरी तो शुरुआत हुई है सोशल क्लब में आने की तो वहाँ पे हम लोग साथ में जुड़े जुड़े थे और काम वगैरह करते थे बाद में जो हमने जिसे जैसे खुद का मैंने सेपरेट कर लिया तब से मैंने सोचा की चलो कुछ ना कुछ तो हमको करना ही चाहिए वैसे भी लेडीज अभी है कि वुमन के के लिए लिए हमें क्या कुछ ना कुछ तो जैसाबुधाबी जाए तो ऐसी छोटी ट्रिप हमने बनाई फिर बाद में ये लेडीज के लिए हमने डेजर्ट सफल वहाँ पे हम गए तो ऐसे पहले छोटे हमने लेडीज से स्टार्ट किए प्रोग्राम फिर लगा कि चलो इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है और ज्यादा भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर हमने फ़ैमिली गेट वगैरह चालू कर दिया फिर नवरात्रि है ऐसे हमने सब साथ में रह रहे के, किसी के साथ टाइप करके ऐसे हमने स्टार्ट में जैसे आगे बढ़े उसमें तो ऐसे हमारा प्रोग्राम चलता है और बहुत अच्छे इवेंट हम लोग करते है और एक लास्ट ईयर हमारा बहुत बड़ा इवेंट रहा है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 सिस्टम है उसका वही वही जो देखो पहले जो क्या है कि लोग ने तरीके से जैसे हम जैन है तो जैन लोग कर लेते हैं पटेल है तो वो ग्रामीण सबकी महाराष्ट्र में आते थे अभी क्या है की यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है मतलब क्या है की थोड़ा परमिशन वगैरह लेना है तो क्या है लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होते है लेकिन सबको जुड़े रहने के लिए एक छोटा सा गेट टू टूगेदर चलो हम पार्क में चले गए की दिवाली को तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करके भी हमने वो हमारा क्या बोलते हैं वो हमने छोड़ा नहीं हमारा कल्चर हाँ। दुबई गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती है इसके लिए कि हमें कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है तो यहां पे पे गणपति सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा होता है झलाराम अच्छी होती है नवरात्रि उत्सव डिफरेंट अच्छा। जितने भी फैसल हम हम अपने देश पे से दूर है चलो हम यही पे ही ऐसा ही हमको ये ये दुबई इज वेरी फ्री क्योंकि यहाँ पे कोई जात की कोई प्रॉब्लम नहीं है अब सब लोग आराम से अपना अच्छे से प्रसार करते हैं और उसके साथ में भी हम दूसरे से जुड़े रहते हैं इंडिया का भी हमें कभी, कभी कभी इंडिया की याद आती है अभी नहीं है तो बात चलो हम साथ में कर ले चलता जी, है। जी. तो ऐसे चलती है लाइफ इलेक्ट्रल ऐसी ही है जी जी जी, जी.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 उसमें सबकी तरफ से हमको सपोर्ट अच्छा मिला है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऐसा होता है लेकिन अभी तो हमारा रहा है है और आगे भी ऐसा कि चलो साथ में ही करेंगे और करते रहेंगे तो साथ में सपोर्ट देने वाले भी मुझे चंद्री का बहुत अच्छा मिला है और हम लोग साथ में एक्टिव है और आगे भी एक्टिव रहेंगे बस यही है और फैमिली में करते हैं तो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 वो भी मेरी, मतलब मुझे जो है कि चलो मेरी लड़किया भी ऐसी तो हम तीनों ही बोलती है, कभी -कभी बोलते है चलो ये तो लेडीज डे ही ले, लेडीज डे तो हमको तो डेली लेडीज डे ही ऐसा लग रहा है तो कभी ऐसा भी हो जाता है की चलो बच्चिया है लेडीज से उसको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ के जो कुछ जितना भी है आप सोशली फैमिली में भी ऐसा नहीं है अगर आप लेडीज को मौका दोगे तो मुझे लगता है वो सबसे ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। उसको एक मौका देना चाहिए मुझे लगता है वो अपना काम अच्छी तरह से निभा सकती है तो अभी चंद्रिका बेन को ही ले लो चंद्रिका बेन तो आप हमारे साथ में कितनी एक्टिव रही, रही अभी अभी मेरे साथ में पूरे हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए साथ में मेरे साथ में हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती है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 मैं और शिल्पा जी रिश्तेदारी में है और हम दोनों जबी से काम कर रहे हैं तभी से एक दूसरे का दिल्ली मैं बोलू इससे पहले उसके पहले सोचा जाती है वो बोले इसके पहले मुझे सोचा जाती है ऐसा ही है हमारा तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शिल्पा जी ने ये गलत किया उसको शिल्पा जी को ऐसा नहीं लगा कि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 वा धन्य धन्य भूमि सौराष्ट्री रे रुड़ा बीरपुर गाम उतो भक्ति व काणु जला राम बापा तास सातु के नोता संतरे ए तो हो तारे के राे उ तो भक्ति व काण जला रामी रे बापा नोता सौकर के नियारे ए तो होता एक गरीब मानव रे उ भक्ति व काण जला रामने रे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया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 उनके भक्ति रस वाले गीत सुनाती हूँ <laughs> जी तुमको पुकारी बारम्बारोक मुरली बाली तुमको पुकारि बारम्बार रोकहा मुरली बाली मुरली बाली नंद दुलारे के तुम हो वाली तुम को पुकारि बारम्बारों का ना मुशिका mm. प्याला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 अच्छा, ये अच्छा। जो प्रॉब्लम से वो कभी खत्म होने वाली नहीं, हमको नहीं, नहीं। है हमको खुद अपनी केयर करनी पड़ेगी यहाँ कर दिया टाइमिंग टेम्पल वगैरह है उसका उसने कट डाउन सब ये है जिसे मॉर्निंग में हाफ एन आवर और आफ्टर इवनिंग हाफ एनआवर है वहां पे टेम्पल और वैसे भी पार्क वगैरह बीचिस वगैरह सब में थोड़ा थोड़ा लोग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 केयर कर रहे हैं पाइप बाहर जा रही है मॉल में भी है सुपरमार्केट वगैरह में भी रहती हैं और बाहर भी तो नॉर्मल चलता है ऐसे नहीं है नहीं कि चलो में है ऐसा नहीं फील होता है जी जी, जी। तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धीरे धीरे इसको एज ए हैबिट में डालना पड़ेगा हम सभी को और इसे मान के चलना पड़ेगा पड़ेग तरीके से वो नहीं स्टार्ट किया है वो लोगो ने स्कूल एंड कॉलेज वगैरह जो है तो स्टडी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 ऑफ कोर्स वगैरह तो रहता है हमारा आईडी अगर इंडिया जाते हो तो हमारा जो आईडी हमारा कर तो वो, अभ, तो तो वो इंटरनेशनल चलता है तो चलो कार्ड अच्छा, अच्छा। पास रखो की चलो इंटरनेशनल कहीं पे भी आप खर्च करो तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है और मस्ट इंश्योरेंस इंश्योरेंस भी आपको ऐसा ही यूज करो की पे जाओगे तो तो आपको अगर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम आया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो हमारे साथ गई तो उसको फॉरन वहां पे जाना पड़ा तो वो एक तो लेडी प्रेगनेंट उसकी बच्ची छोटी तो ऐसे ही अगर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो क्या बोलते है या तो फिर जानकारी ऐसी कुछ है की तो क्या है वो आ, आसान हो जाता है रास्ते तो एक मेरे ख्याल से तो सबकी आई डी मस्ट है फिर वो मेडिकल वगैरह भी अच्छा सा होना चाहिए जो, जो सबके इंटरनेशनल में चल रहा है और बाकी का तो जो हमने मेडिकल वगैरह है तो हमारे को मेडिकल किट वगैरह जो छोटा मोटा हम साथ में रखते है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 अच्छा काम करे कोई मेरा जी, से। जी जी जी जी और सबसे ज्यादा खुश आप कब हुए थे बहुत ज्यादा खुश वैसे अभी भी खुशी है लेकिन जो एक जैसे यादें रहती ना वो चीज याद करते हैं बहुत अच्छी होती आ, आ, ऐसा आ, है ऐसा कुछ याद ही मेरी बहुत खुशी हुई थी जी जी जी जी क्या बात है क्या बात है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 मेरा बेटा ने जब मुझे बताया कि चलो मम्मी मैं पापा बनने वाला हूँ <laughs> चलिए एक, एक बहुत अच्छी बात आपने बताया और हर व्यक्ति को जो है अपने घर में कोई भी मेहमान नहीं आता है तो उसके लिए हमें बहुत खुशी होती बस... है बहुत ही अच्छा लगता है शिल्पा जी आपके खुशी के मूवमेंट्स में एक कोई मोवमेंट के बारे में बताइए कोई एक मूवमेंट आप शेयर कीजिए जहाँ पर आपको लगता है सरप्राइजिंग आप बहुत हैप्पी हुए थे वाओ यस ऐसे करके खुशियाँ ऐसी है कि अगर छोटे छोटे पल में भी हम ले जाएंगे तो सोचेंगे तो वो भी खुशी है बड़ा सा मुझे जब खुशी मिलती है जब हमारी कोई भी जैसे हमारी बच्चिया हमारी फैमिली जो हमारे एक्सर के हिसाब से आगे बढ़ती है तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो तो हमको जो वहाँ पे जहाँ पे बच्चों को पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे वो पहुंच गए है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 वो हैप्पी है तो उसको हैप्पी देखना लाइक like मेरे लिए कि चलो वो है हम जिससे हमारा हो सकता है हम उसकी करते हैं उसको याद करते हैं उसको कुछ देखना चाहते हैं बच्चिया सेट हो जाए हम सेट हो जाए तो वही तो मेरे लिए तो वही है कि जो बस सब जब पूरी हो जाती है तब जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए जाते जाते डॉक्टर बरका एक गीत के साथ हम लोग पूरा समप करेंगे तो आप एक गीत सुनाइए छोटा सा <laughs> जी भक्ति गीत ऐसी शुरुआत की है उसी से अंत करते हैं दोनों मैम शिल्वा मैम और चंद्रिका मैम के लिए <laughs> जी जी गहरी गहरी नदी अनाव विचारा है गहरी गहरी नदी अनाव विचारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है गहरी गहरी नाव विच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है प्रभु मोहे छब तेरी लागे अति प्यारी है चरणों में सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है घरी घरी नदियाँ नाव विच धारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है तेरा ही सहारा प्रभु तेरा ही सहारा है थैंक यू सो मच चलो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर भजन आपने सुना है so <laughs> चलिए तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही शिल्पा जी ने अपना